हो तो तो तो तो हो रहा रहा था था में अपर्याप्तम का दिया गया था वहाँ अब चलना है जैसे क्या धैर्य क्या सहसा अव्यम्यत सहसा एवा, सब्दा हा, तुमुला हा, ऐसा होगा अव्य हम्य शसा इसके बाद अभवत्ष क्या स क्या पडवानक गोमुखा सहसा एव अब्यंत शब्द अभवत इसका अन्न ठीक है तथा इसके पश्चात शखर्य चार कोई अंतर नहीं आया जैसा लिखा है वैसे अन्न हो जाएगा इसके पश्चात शख भेरी पड़व आनक और गोमुख आदि वाद्य सहसा एवं अब एक साथ ही बचे सहसा करते एक साथ सहसा एव अन्त एक साथ ही बजे सह शब्द हुआ थे वह शब्द तुम्हारा करते थे भयंकर वह शब्द भयंकर हुआ सभी वाद्य एक साथ बजने से जो शब्द हुआ वह कैसा हुआ भयंकर तो यहां पर घेरी कहते नगाड़ा जानते जनते नगाड़ा और पड़ो कहते हैं ढोलख को ढोल ढोलक ऐसी है ना अलग, अलग।, अलग है अलग है ढोल बड़ा होता है, है। अच्छा चलो तो आप लोग को वाद्य जानते हैं तो आपको सब पता है ये तो पड़ो क्या हो गया आपका ढोलक से और आन की हो गया आपका ये मृदंग और गोमुख कोई रण सिंघा एक कैसा वाद्य होता है हम जानते है नहीं गोमुख का जिसमें रण सिंघा लिखा है तो आप लोग जानते हो गए लग जाएगा संख भेरी पड़ो आना गोमुख है ये सभी वाद्य सहसा युवांत एक साथ ही बजे सा सब्दा तुमला भगत हुआ शब्द भयंकर हुआ क्या कह रहे अच्छा तो, तो वही है उसी को इसी को यहाँ रण सिंगाई लिख दिया है वही है तो आप लोग जानते हैं देखे हैं ना उन्हें हम तो नहीं जानते कैसा होता है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 पांडव ऐसा है ना प्रदचछेद होगा ततः तथा श्वेतरुक्त महतचंद स्थित ततः श्वेत हय ही, ही युक्ते महति चंदन स्थितौ माधव और पांडव क्या एवं है अन्य करना माधव साणव एव दिव्यू यहाँ भी अन्य में कोई कठिनाई नहीं है तथा करते इसके बाद सफेद घोड़ो से युक्त बड़े रथ में स्थित इसके बाद सफेद घोड़ो से युक्त बड़े भारी रथ में स्थित माधवा क्या माधवा का तो श्री कृष्ण और पांडवों से लेना है अर्जुन श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी एवक यहाँ पर अति श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य प्रगत की अपने दिव्य संखाए अपने दिव्य संख बजाये अन्वे में कोई कठिनाई नहीं है ठीक है इसके पश्चात घोड़ों से, से युक्त बड़े रस में स्थित माधवा क्या पांडवा एव श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य संख्य बजाय जो भगवान के नाम गीता में आ रहे हैं उनके थोड़ा अर्थ समझते चलिए तो अच्छा रहेगा माधवा है माधवा का लिखना माँ का होता है माया अच्छा माँ आकारांत है ठष्ठी या क्या बनेगा माँ जैसे रमा से रमाया बनता है तो माँ से क्या बनेगा माया क्या बनेगा हाँ तो माया धवा माधव चल माया धवा माधव माया माया कर से लक्ष्म और धवा का अर्थे पति माया कर से लक्ष्म और धवा का क्या अर्थ है पति लक्ष्मी के पति लक्ष्मी के पति तो इस प्रकार हो गया इस समाधो का लक्ष्मी के लक्ष्मी के पति ऐसा हो गया मां माँ है माया मां आकारांत से ष्ठी भूषण में क्या बनेगा माया नहीं नहीं माँ से षठी अभूषण माया माया माया से तो माया बनेगा और मां जो आकारांत पद है उससे क्या बनेगा माया हाँ माया धवाहा माँ से षी अंसन में माया बनेगा उसका से क्या हुआ माँ के धो धव का पति माँ करते है माया माया नहीं माँ करते लक्ष्मी माया नहीं माँ का क्या लक्ष्मी ये गये माँ से ष्टी अंसन बनेगा माया और माँ करते लक्ष्मी तो क्या सो जाएगा लक्ष्मी के पति और एक और अर्थ लिखिए माँ नवाह स्वामी यसे सह माँ धवा क्या माँ न धवा स्वामी सह माधवा माँ करते यहाँ पे ना माँ का क्या कहते है न की जिसका स्वामी नहीं है जिसका स्वामी नहीं है उसे क्या कहते हैं माधव कहते हैं लग जाएगा तो यहाँ पर क्या तो गया माधव का माँ करते हैं ना जिसका कोई स्वामी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 क्या लिखा अभी आपने, आपने, आपने हाँ आप यहाँ आप पर मधु अम माधवा हो गया अच्छा मतलब मधु के वंश में उत्पन्न हुए हैं इसलिए माधो कहलाते हैं और और एक दो लिख सकते हो कितने कितनी विस्पत्ति हो गई ये दिखाना ये निकल है। सकते हैं अच्छा <laughs> और ऐसा भी कर सकते हैं माँ से क्या लिया था आपने लक्ष्मी माँ से ले सकते हैं यहाँ पे ब्रह्म विद्या माँ से क्या ले, ले सकते हैं ब्रह्म विद्या और धव हो जाएगा स्वामी या तो प्रतिपाद दे स्वामी या प्रतिपाद दे ठीक तो इतने पर्याप्त है पर विद्या के स्वामी या पर विद्या के दे ऐसा माधव शब्द का अर्थ हो गया अब देखना माधव मतलब श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य संख बजाई ठीक है अच्छा आरंभ से लेकर अभी तक जो भगवान के वाचक पद आए हैं उनको आप लिख लीजिए हमको बताइए सभी के एक एक दो दो अस्त सब बता देंगे ठीक है आगे देखेंगे पांच जनम ऋषिकेश पढ़े न कल पंचदश तक हाँ तो पांचजन्यषिकेशो देव दत्तम धनंजय पौंड्रम दध्म महासंघम भीम कर्मा वृगोधर पांचजन्यषिकेश देखेंगे के ऋषिकेश पांचजन्यम और द्रिया के साथ उनमें बन लेना ऋषिकेश में पांचजन्य नामक संख्य बजाया पांचजन्यम का अर्थ है पांचजन्य नाम वाला संख्य ऋषिकेश श्री कृष्ण को कहते है, का का का हैं यहाँ ऋषिका नाम ईसा ऋषिका नाम ईसा ऋषिका नाम का क्या अर्थ है इंद्रिया नाम इंद्रियों के स्वामी मतलब इंद्री जित यह मतलब है हाँ हाँ ऋषिका नाम ईसा ऋष्ठी तत्व समाप है ऋषिका नाम करते इंद्रिया नाम इंद्रियों के ईश या तो इन इंद्रियों के ईश का तात्पर्य है इंद्रियों को भस्म करने वाले जो ईश होता है वो भस्म करता है मतलब जितेंद्री जितेंद्री इस जो गंगा पार ऋषि ऋषिकेश कहते हैं उसका प्राचीन नाम क्या है ऋषिकेश और भरत मंदिर के बाहर लिखा हुआ है ऋषिकेश नाम क्यों पड़ा भरत मंदिर के बाहर लिख रखा है वह आज पड़ अच्छा हित नगर का तो यहाँ पर केस नाम है श्री कृष्ण का ऋषिकेश पांच जन ददमऊ श्री कृष्ण ने पांच जन नामक संख बजाया और धनंजय देवदत्तम यहाँ भी ददमोह के साथ कर लेना उनमें कि धनंजय ने श्री कृष्ण अर्जुन ने धनंजय दी थी, थी? धनंजय युदिष्ठिर ने जब राज्य भी किया था तब तो अर्जुन अर्जुन बहुत से राजाओं को जीत करके और उनसे धन लेकर आए थे राजाओं से धन को लेकर आए थे तो धन को जीता इसे अर्जुन का नाम है धनंजय धनंजय देवदत्तम दधमऊ अर्जुन ने देवदत्त नामक संख्य बजाया और देखना पौंड्रम महासंखम दधमऊ द्धमऊ का तीनों जगह हुआ है ना तीन स्थानों पर भीम कर्मा विकोधरा पौंड्रम महासंखम दधमऊ का अर्थ है की भयंकर कर्म करने वाले भयानक कर्म करने वाले ब्रिकोदर है ना या ब्रिक्स से उधरम यू उधरम यश से ब्रिक कहते हैं भेड़िया को भेड़िया बहुत खाता है ना न बहुत खाता है तो ब्रिक्स से उधरम यू उधरम यश से सा कि ब्रिक के उदर के समान उधर है जिसका मतलब क्या था कि जिसका उधर अधिक हो वो अधिक भोजन करता है तो भीम बहुत अधिक भोजन करते थे इसीलिए ये उगनवास के बाद अज्ञातवास में भंडारी का काम करते थे जहाँ जाते थे तो भंडारी अच्छे से सकता है दूसरे को तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा इसलिए भंडारी के काम करते थे जितना <laughs> ना। तो ब्रिकोदर ब्रिकोदर पौण्र महा नामक महासंख बजाया शरीर की आकृति भी इनकी बड़ी थी सबसे इसलिए महासंखम का अन्वय इस, इस, इस, इसी के साथ किया गया केवल पौंडरम के साथ जो बड़ा शरीर होगा वो संख भी बड़ा रखेगा भीम कर्मा ब्रिकोदरा पौंडरम महासंघम दसमऊ की भयानक कर्म करने वाले भीम बड़े बड़े भयानक कर्म करते थे महाभारत पढ़ करके देखिए बहुत बलवान थे भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौडर नामक महासंघ बजाया अभी आप एक साथ कितना 22 लोग तक पढ़ जाइए सोरथ से अनंत विजय श्रिखंडी महाराषोरा सौ महावा गुरु संदूत्रो जन नारायण तदिताया में पांडवा का नहीं करे यावरे इतना लगाइए दे लगा अब देखिए इसका अन्वय अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र कुंती पुत्र स्थिर नहीं कुंती पुत्र राजा युद्ध ऐसा मिले करेंगे कुंती पुत्र राजा युद्ध स्थिर अनंत विजयम ऊपर के श्लोक में था ना दधमऊ दधमऊ के साथ संबंध है हाँ हाँ अध्ययन कर लेना उसके साथ संबंध कर लेना कुंती पुत्र कुंती के पुत्रे अनंत विजय नामक बजाया इनके का नाम क्या था आनुद आनुद दम्हुं। दम्हुं। कुंती पुत्रे, राज्य ने अनंत विजय नामक संख बजाया नकुल सहदेव च नकुला सहदेवा नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक नाम के संख्य बजाय मतलब नकुल ने सुघोष नामक संख्या बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक संख्या बजाया नकुलेवाघोष मणि मणि पुष्प यानी अलग अलग है ना नकुलेवा है ना समाज में है नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक नाम के संख्य बजाये पांचों पांडव आगे अभी कोई छुट गया ने। ने? आगे पांचों आगे ना भीम अर्जुन और पांचों के नाम आ आगे आगे देखेंगे परमेश्वास शिखंडी चा महाराजा धृष दुनो विराट चा सात्यक अपराजिता द्रुप द्रौपजेया च्रुपद द्रौपदेया चाह और सर्वथा पृथ्वी फते सौभद्र हत्या महाबाहू संखान दजमुह पृथक पृथक इन दो लोकों का एक साथ अन्वय करना है पृथ्वी ये संबोधन है पृथ्वी पते कि हे पृथ्वी ऐसा संज्ञा किसको कह रहे हैं धुतराष्ट्र को कह रहे हैं हे पृथ्वी पति संजय का अपना स्वयं का नाम नहीं आया ना इन लोकों में कहीं है नहीं आया है न हाँ संजय भी तो महारथी है महारथी है पर वो युद्ध में गया है लड़ने एक बार ऐसा महाभारत में आता है पर उसका अपना नाम लिया नहीं तो उस गया नहीं उस दिन होगा <laughs> <चिरीजी>। <laughs> युद्ध में गया है घायल होकर के भागा है ऐसा तो महाभारत में लिखा है बुरी तरह घायल हुआ तो भागाया जाकर वहां के मैदान से श्री हुए पृथ्वी फतेह परमेशवासा का है परमेशवासा परमेश महा महा तो का क्या महारथा महारथा शिखंडी क्या धृष्ट दुमना हे पृथ्वीपति कि परम धनुर्धारी या तो महान धनुर्धारी, महान धनुर्धारी करते काशीराज काशी नरेश हे धनुर्धारी क्या हे पृथ्वीपति महान धनुर्धारी काशी नरेश क्या महारथा शिखंडी और महारथी शिखंडी ये भी बहुत बड़े बुलवान थे और महारथी शिखंडी धृष्ट दुम क्या विराटा क्या अपराधिता सात्य की और अजय सात्य जी तो महाभारत युद्ध में बच भी गए हैं सात्य नहीं मरा है अठारह दिन युद्ध देखो अठारह अध्याय की गीता है अठारह दिन युद्ध चला है अठारह शोर्णी सेना थी और अठारह लोग बचे हैं उसमें आखिरी बच्चे बताएंगे कौन कौन बचेंगे अठारह लोग बचे ये देखना क्या अपराधिता सात्य की अपराजित क्या द्रुपदे या हा। क्या हा। क्या महाबाहु महाबाहु सर्वसा सा लगाइए हे पृथ्वीपति महान धनुरी काशी नरेश मा रसी शिखंडी धृषद विराट अपराजित शास्की द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र द्रौपदी के पांच पुत्र थे उनको अशरदा ने बाद में मार डाला था द्रुपद द्रुपद्री के पुत्र क्या महाबाहु सुभद्रा और महान भुजाओं वाले बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु इन सब ने ऐसा कर लेना सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु इन सब ने कार से सब ओर से पृथक पृथक संख्या की है ना? हाँ, पांडवों के की संख्या अब देखिए घोषा धार्क राष्ट्र हृदय क्या, नभा क्या? नभा क्या? पृथ्वी चुमुलादये सह सह पदेन सह तुम घोषण नभ चृथिवीं व्यनुनादय धारतराष्ट्राण हृदया क्या होगा पृथ्वीम, अच्छा, तुमलो देखूंगा कहा अन्वय करना है एव का बाद में कर लेंगे, देखो दोबारा देखना सह तुम घोष्वीमुना धारत राष्ट्र हृदयानी उधर ले जाइए अब देखना सह वह भयंकर शब्द घोसा वजाने से जो शब्द हुआ वह बड़ा भयंकर था सह तुम्ला घोषा वह भयंकर शब्द न्या की नृथ्वी को जन का है की गुंजाय करते हुए नव और पृथ्वी को गुंजाय करते हुए गुंजायमान शब्द होता है ना नव और पृथ्वी को गुंजाय मान करते हुए धर्त राष्ट्र नाम का अर्थ राष्ट्र के पुत्रों के हृदय को बेदारिया देवीर्ण ही करने लगा धृत राष्ट्र के पुत्रों के हृदय को ही करने लगा वैसा अच्छा। रा एक उसकी रा चलो जैसा लगे अच्छा लगा लेना धृत राष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण ही करने लगा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 असुविधा हो तो पूछ ले, ले, लेना आप लोग व्यवस्थितान प्रवृत्ते तदा पांडव उद्यम्य पांडवेश मही कहते पृथ्वी को पति मही महिषे क्या बनेगा मह पति मतलब मही के पति पृथ्वी के पति किसके लिए है सब के लिए हे मही पति अब अन्वय लगाना हथ मही पति इसके पश्चात व्यवस्थ इसके पश्चात शस्त्र संपाते प्रवृत्ते धात राष्ट्र दृष्ट कपिध्वज पांडव धनु उद्यम में ऋषिकेश अच्छा तदरे गया फिर देखो अंदर दोबारा महीपते अथ संपाते प्रवृत्ते तदा अथ देखता हूँ तदा कहा लगाना ठीक रहेगा देख, देखो अथ महीपते इसके बाद हे महीपति अथ को आप पहले कर लो या महीपते पते वो पहले कर लो कोई अंतर नहीं है इसके अथ महीपते इसके पश्चात हे महीपति धार्थ राष्ट्र शस्त्र संवाद संपाते प्रवृत्त कि शस्त्र संचालन के समय या शस्त्र चलाने के समय शस्त्र चलाने के समय तराकर्ष तस्वीर काले होता है ना तो ऐसा कर लेना तदा शत्र प्रवृत्ति तब शस्त्र चलाने के समय ये ठीक रहेगा अथ मही पते इसके बाद है महीपति तदा सत्र संपाते प्रवृत्ति तब शस्त्र चलाने के समय धार्त राष्ट्रांत व्यवस्थितान दृष्टा धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यवस्थित देखकर या धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए खड़ा हुआ देख कर व्यवस्थित है मतलब युद्ध के लिए ठीक से स्थित है युद्ध के लिए स्थिति देखकर कपित कपित ने मतलब कपी ही, क्या स्थित देख उसमें जो है ना पूर्ण जो सूत्र लघु में आया है वहाँ पर क्या लिखा है ध्वजा ध्वजा शब्द है याद है बोलो अर्धर अर्धरश्याम भी ध्वजा आया है क्या आ दरचारे या तुमसी जहाँ याद है किसी को यार कोई करता है नहीं, कैसे होगा याद, हो याद करो तो फिर से बताया जाए मतलब कपी जिसके जिनकी ध्वजा में है आ, तो अच्छा तो वहाँ ध्वज है या ध्वजा है ध्वज अकारंत है अकार नहीं है ना तो फिर ठीक है अकार फिर ठीक है तो कपी ही ध्वजे कपिही ध्वजे कपी ही से लेना है हनुमान कि हनुमान जी ध्वज में हैं जिसके या कपी से क्या लेना है हनुमान हनुमान जी ध्वज में हैं जिनके अथवा कहे कपि ही कपि चिन्ह कपि कर से कर लेना कपी चिन्ह हनुमान जी का चिन्ह ध्वजा में है जिसके कपिही ध्वजे यश से सह कपि ध्वजा अर्जुन की रथ की ध्वजा में हनुमान जी स्थित थे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 देखिए अथ महीपते प्रवृत्ते धातुराष्ट्र कपित ध्वजा पांडव धनु उद्यम ऋषि के वाक्यम आहा श्री कृष्ण को या वाक्य कहा आगे अर्जुन उवाच दिया है है, है? अच्छा पहले वाले संस्करण में नहीं गीता दिया है तो अच्छा है लिखा है अर्जुन नहीं है अर्जुन ने कहा क्या कह आयुपीएस तेनो उभ मध्य रथम स्थापया मे अच्युता अहम एतान निरीक्षे अहम् एतान निरीक्षे अहम, अहम। योदुका अवस्थितान कई मया सह योद पीछे आवाज जाती है ठीक है बोल लेना मेरे पीछे आकर बैठ जाओ नहीं सुनाई अब अर्जुन ने कहा क्या कहा मैं अच्युत हे अच्युत अच्छुत यहाँ श्री कृष्ण का नाम है ना। हाँ अच्छुत अर्थ है अपने स्वरूप से अचुत न होने वाला थे थे थे थे थे हाँ हाँ अब इसका अर्थ लिख लीजिए इस अमर कोश ने अच्छी का पर्याय वाचक याद किया किसी ने नहीं किया है नास्ति देखिए नास्ति बोलना रहा स्वपदा नास्ति च्युतम स्खलनम स्वपदाद ये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 संरक्षण इति क्या लिखा अच्युत न्युते एक मिनट नहीं एक मिनट नहीं नहीं ही न्युत आश्रित संरक्षण व्रता न्युता अच्युता भगवान ने अपने आश्रित भक्तों के के संरक्षण करने का व्रत ले रखा है भगवान ने अपने आश्रित भक्तों के संरक्षण करने का व्रत ले दिवारे रखा है भगवान का व्रत क्या है आश्रित भक्तों का संरक्षण करना ही भगवान का व्रत है जो भगवान की आश्रित भक्त हैं, उनका संरक्षण करना उनकी अच्छी प्रकार रक्षा करना पालन करना ये भगवान का व्रत है उस व्रत से वे चुट नहीं होते हैं इसलिए क्या कहलाते हैं अच्छुत कहलाते हैं ऐसा अच्छा। एक और लिख सकते हो लिखने में क्या है यशमात यशमात प्राप्ता न्यवंते क्या यशमात प्राप्ता न्यवंते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 वो इतने पर्याप्त है नहीं और भी है अच्छा अब देखिए दिया पाठ कहा गया अच्युत ये देखना अच्छ से मध्य में रथम स्थापय है अच्छुत उभयो सेनो मध्य दोनों सेनाओं के मध्य में, में थे मामा, ते क्वेश्चन सूत्र से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 रण उद्यम में या इस रण उद्यम रण उद्योग में कहीं मैयाम मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है इस रण उद्यम में मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है ठीक से मैं देख लूँ और देख लेगा तो फिर क्या दया आ जाएगी फिर दुख हो जाएगा इनको क्यों देख जाएगा अठारह <laughs> oh, तो तो की नहीं लग रहा है क्या देख लो तो दिखा है हाँ देख लेना जल्दा ग्यारह साल यहाँ तक पढ़ा था और भी आप पच्चीस तक पढ़ लीजिए तीन या एते युद्धे क्लोक यात्रा धार युर्षहा भारत गुण गुण ने सर्वे के पार्थ इतना जो कौन कह रहा है अर्जुन कह रहा है किससे कह रहा है श्री कृष्ण से हाँ अच्छा देखेंगे योन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 युद्धे या एते है ना? या ना सूत्र क्या लगा संदीप सूत्र लोक करने वाला हाँ लगाइए हर चीज का देखना युद्धे दुर्बुद्धे धारत राष्ट्र से प्रीच की स्वाहा युद्धे दुर्बुद्धे धारत राष्ट्र से प्रीच की स्वाहा युद्ध दुर्बुद्ध का अर्थ है कि दुर्बुद्धि या दुर्मति बुरी बुद्धि वाले धार्त राष्ट्र का अर्थ है यहाँ दुर्योधन धृत राष्ट्र के अपत्यम धृत राष्ट्र के पुत्र को क्या कहेंगे धार्त राष्ट्र यहाँ एक वचन है ना तो एक वचन न इसलिए दुर्योधन को लिया गया है कि युद्ध में युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले प्रीच है ना भी करने की इच्छा वाले अथवा हित करने की इच्छा वाले युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले ये ऐसे अत्र समागता जो ये राजा यहाँ आए हुए हैं ये ऐसे जो ये राजा अत्र समागता ये आए हुए हैं यो समान अहम अवेक्षे युद्ध करने की इच्छा वाले उन राजाओं को योत्मान है ना यो समान शान युद्ध करने की इच्छा वाले उन राजाओं को आम अवेक्षे मैं देखूं मैं देखूं लग जाएगा एक बार अन्य देखेंगे युद्ध दुर्बुद्धे धारती राष्ट्र से प्रीच ये एते यत्र समागत यो समान अहम अवेक्षे युद्ध करने की इच्छा वाले उन राजाओं को मैं देखू अच्छा आगे लेखनम एवं ऋषिकेशुाकेशीन भारत सीनों उभ मध्य स्थापय रथोत्तम भीष्मोण प्रमुखता सर्व चा महिषिता उवाच पार्थ पश्यतावेता कुरून पश्चाता कुरुन इति लगाइए भारत ये धृतराष्ट्र के लिए संबोधन है भरत वंश में उत्पन्न हुए हैं धृतराष्ट्र इसलिए उनका एक नाम भारत भी है एवं उक्ता धृषि केसा गुडाकेस है ना यहाँ गुडाक कहते हैं जिसको निद्रा को गुडाकस ईसा गुड़ाका का गुडाका हाँ। गुड़ा ईसा गुडाका ईसा आकारांत है गुडाकाया गुडाकाया ईसा निद्रा के ईश अर्थात निद्रा को में करने वाले निद्राजित निद्रा जीत निद्रा जीत कौन है अर्जुन गुडा के अर्जुन को कहा जाता है क्यूँकी उसने निद्रा को जीत लिया था निद्रा को जीतने का अर्थ नहीं है जब चाहे तो सो जाए नहीं है निद्रा को जीतने का चाहे न सोना चाहे तो न सो ये है जीतने का वो चाहे तो ना सो ये नहीं जब चाहे तो सो जाए ये निद्रा के अधीन होना है ना हमारा तो निद्रा जीती हुई है वो हरा हुआ है ऐसा देखिए भारत गुडा जैसे से नक्ता अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर अर्जुन के द्वारा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 क्या सर्वे साम वही छिताम वही छिताम कर राज्यम और सभी राजाओं के सामने भीष्म भीष्रोण के आगे और सभी राजाओं के आगे ठीक है भीष्म भीषण के आगे और सभी राजाओं के आगे रथोत्तम स्थापित कि उत्तम रथ को स्थित करके रथोत्तम को खड़ा करके रथोत्तम को खड़ा करके और क्या है कहा किसने कहा श्री कृष्ण ने कितना लगेगा फिर एक बार देखना भारत गुडा के सैन एवं उक्ता अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर इसी के सह श्री कृष्ण ने उभयों से दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म द्रोण भीष्मता भीष्म और द्रोण के सामने चार सर्वे साम मही और सभी राजाओं के सामने रथोत्तम स्थापित उत्तम रथ को स्थापित करके कहा किसने कहा है हाँ भगवान ने कहा है ठीक है श्री कृष्ण कहा है क्या कहा पार्थ संबोधन है एतान एतान इति इति मतलब एकत्रित संवेतान एतान कुरून पश्य ऐसा करना संवेतान एतान कुरून पश्य संवेदान कर एकत्रित हुए इकट्ठे हुए ऐतान कुरुप इकट्ठे हुए इन कौरुओं को देखो कुरु करते पर कुरु के में उत्पन्न एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो एकत्रित हुए इन को देखो ऐसा कहा अच्छा इन कौरुओं को देखो ऐसा किसने कहा है भगवान ने कहा कि देख लो तो उसने यही बोला है यावर एतानी हम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 है गुड़ा का है निद्रा अच्छा कैसे पर आया है क्या नहीं आया नहीं आया तो जब केसो आएगा तो केसो का वो लिखा देंगे आपसे थे। आया कि नहीं आया अभी तक नहीं आया है अच्छा और कोई पर आया है श्री कृष्ण अभी तक और ध्यान देना अभी तक नहीं आया हाँ ठीक है ओम पूर्ण मदन पूर्ण पूर्ण पूर्ण मदाया पूर्णा तो तो आएगा ये स्थानीय क्या पूछोगे मेरा अगर क्या 100